आप सुन रहे हैं भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बहुत ही सुंदर उपदेश दे रहे हैं उद्धव जी ने पूछा था भगवान बताइए कि जो व्यक्ति मुक्त है और जो बद्ध है उनकी क्रियाओं में उनके उठने बैठने में चलने फिरने में क्या अंतर है तो भगवान ने बताया कि देखो भाई जो तो बद्ध अवस्था में है वो स्वयं और इंद्रिय विषयों को भोगने में ही अपने आप को सुखी समझता है। लेकिन जो स्वरूप सिद्ध है, जो समझ गया है पूरी तरह से अच्छी तरह से कि मैं भगवान का दास हूँ, वो ऐसा नहीं सोचता है। वो अपने आप को शरीर से अलग रखकर के शारीरिक क्रियाओं को करता है, है ना? तो आज यही बता रहे हैं कि कै भगवान श्रीमद् भागवतम के 11वें संध के 11वें अध्याय के 11वें श्लोक में कह रहे हैं एवं विरक्ता शयन आस्नाटन मत्ज्ञने दर्शन स्पर्शन ग्राण भोजन श्रमणादिशु न तथा बद्ध्यते विद्वान् तत्र तत्रादयन गुणान अर्थात् प्रबुद्ध व्यक्ति विरक्त रहकर शरीर को लेटने बैठने चलने नहाने देखने छूने, सूँघने, खाने, सुनने इत्यादि में लगाता है। लेकिन वो कभी भी ऐसे कार्यों में फंसता नहीं। निसंदेह वो समस्त शारीरिक कार्यों का साक्षी बनकर अपनी इंद्रियों को उनके विषयों में लगाता है और वह मूर्ख व्यक्ति की तरह उसमें फंसता नहीं। तो देखिए भगवान ने कितना सुंदर एक अंतर बता� जहाँ पर एक व्यक्ति जो कि शरीर को मैं मानता है, अपनी पहचान शरीर से करता है कि शरीर ही मैं हूँ, वो अपने शरीर को लेटने, बैठने, चलने, फिरने में लगाता है, तो वो सोचता है कि मैं चल रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं चूर रहा हूँ, मुझे आ तो वो उसके अंदर फंस जाता है। कहीं जा रहा है, कुछ देख रहा है, कहीं अच्छी चीज देखने के लिए जा रहा है, कहीं दुनिया की सैर कर रहा है। तो मैं गया था और मैं देख रहा हूँ, है ना? अपने को पूरी तरह से वहाँ पर लगा देता है, शरीर के कार्यों में। तो वो उनमें फंस जाता है, परंतु जो तो उसके लिए बोला एवं विरक्ता वो विरक्त रह करके लेटता है, तो वो देखता है मैं नहीं शरीर लेट रहा है, शरीर को आवश्यकता है लेटने की लेट गया, शरीर को आवश्यकता है इस समय बैठने की शरीर मेरा बैठ गया, मगर मैं शरीर नहीं हूँ, चल रहा है इस समय शरीर को ठीक रखने के लिए चलन कि औकात क्या है? यही कि वो एक माध्यम है चीजों को प्राप्त करने के लिए। दुनियावी विभोग चाहिए, तो ये माध्यम है दुनिया का भोग भोग लीजिए। मगर ये सोच के भोग रहे हैं कि ये मैं भोग रहा हूं और मुझे आनंद आ रहा है अब और और और, और भोगूँ और दूसरों के हित को मार के भोगूँ, दूसरों पर अन्य और एंजॉय करूं तो हम भस गए। तब संसार की दशा और मजबूत हो गई। अब 84 लाख यूनियों में जाना पड़ेगा। लेकिन जो विरक्त व्यक्ति है, जो प्रबुद्ध व्यक्ति है, जो भगवान का भक्त है, वो देख रहा है कि मैं तो भगवान का दास हूँ, पर अब शरीर को लेटाना पड़ेगा, क्योंकि शरीर आराम करे� क्योंकि ये शरीर अगर बैठेगा नहीं तो थक जाएगा। अब ये शरीर जा रहा है, चल रहा है, इसको चलाना होगा। मगर मैं भगवान का नाम लेता रहूं, भगवान में मेरी मन-बुद्धि-अहंकार लगा रहे, सब कुछ भगवान में लगा रहे। क्योंकि ये सब उपकरण हैं जिनसे हमको प्राप्त करना है, है ना? तो प्राप्त तो � का कोई मूल्य नहीं है जो समाप्त हो जाएगा जो परिणाम को उक्त्रय को प्राप्त होगा है ना शरीर भी समाप्त हो जाएगा और शरीर की जो क्रियाएं हैं वो भी समाप्त हो जाएंगी और शरीर से मिलने वाले सुख भी समाप्त हो जाएंगे यहां जितनी भी पढ़ाई कर ली जितना भी हम विद्वान बन गए लेकिन अगर दोबारा शरीर म वो समाप्त हो जाएगा, शरीर समाप्त होते ही। लेकिन अगर कोई भजन करे, भक्ति करे और भक्ति में वो जितना आगे बढ़ेगा, आपको आश्चर्य होगा ये सुनकर। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा कि जब ये शरीर छूट जाएगा, तो भक्ति जहाँ तक उसने की है, हमारे प्यारे ठाकुर जी उसकी भक्ति संभाले रहते क्योंकि भक्ति आध्यात्मिक है, भक्ति आत्मा का विषय है, भक्ति भगवान की अंतरंगा शक्ति का विषय है, चिद है भक्ति, भक्ति कभी नहीं मरती है, इस शरीर के द्वारा भोगे जाने वाले विषय सुख मरणशील है, शरीर मरणशील है, सब कुछ मरणशील है, पर भक्ति मरणशील नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर कहा कि जो प्रबुद्ध व्यक्ति है वो विरक्त रहकर शरीर को लेटने बैठने चलने नहाने में लगाता है नहाना भी पड़ता है रोज नहाना है शरीर साफ रहेगा भगवान की सेवा में लग पाएगा देखने में लगाता है अच्छा हर चीज देखता है हर चीज पढ़ रहा है लेकिन जहां पर एक व्यक्ति जो भगवान है उसमें आनंद लेता है और अपने भयंकर संस्कारों को और गाढ़ा कर देता है वहीं पर जो भक्त है वो शास्त्र पढ़ता है भक्त में ग्रंथ पढ़ता है जिससे उसका जो भगवान के प्रति प्रेम है और अधिक हो जाए है ना तो ये नहाने देखने छूने सुनने खाने सुनने आदि में जो शरीर लगा है उससे वो विरक्त र शरीर को कार्य करते हुए देखता है। शरीर का स्वभाव है ये कि वो लेटेगा भी, बैठेगा भी, चलेगा भी, नहाएगा भी, है ना, देखेगा भी, क्योंकि इंद्रियां तो अपना कार्य करेंगी, इंद्रियां हैं तो, अब आँख है तो वो तो देखेगी ही। बंद करके तो हम रह नहीं सकते हैं, आँखें देखेंगी ही। जग और जो अभक्त है वो रूप में फंस जाता है और इतना फंस जाता है कि वो भजन करना तो दूर की बात है वो खुद को ही भूल जाता है है ना तो जो विरक्त है वो अगर उस रूप को देखेगा और पूर्व संस्कार के कारण अगर उसमें वो फंसा भी तो भी निकल आएगा क्यों क्योंकि वो भजन कर रहा है भगवान उस तो वो क्या करेगा? फिर वो देखेगा शारीरिक कार्यों का साक्षी बनकर वो इंद्रियों को उनके विषयों में लगाएगा पर मूर्ख व्यक्ति की तरह उसमें फंसेगा नहीं, है ना? भाई अगर कोई गाय बैल को चराने के लिए ले गया तो देख रहा है कि वो चल रहे हैं और वो वहाँ बैठकर के देख रहा है कि चल रह इसी प्रकार से ये इंद्रियां चल रही हैं, अपने-अपने विषयों में लिप्त हैं, लेकिन मैं उनके विषयों में लिप्त ना हो जाऊँ, मैं उसमें ना फंस जाऊँ, जबकि जो मूर्ख व्यक्ति है, वो हो क्या करेगा? वो शारीरिक कार्यों में लगा रहेगा और बहुत जीवन के कारणों और फल में लिप्त रहेगा, फिर क्� बहुत शोक भी हो जाता है और बहुत हर्ष भी हो जाता है लेकिन मुझे यह हर्ष और यह शोक नहीं बांध सकते क्योंकि यह इंद्रिय और उनके विषयों के संगम से उत्पन्न हुए हैं और दोनों ही जड़ हैं दोनों ही माया है दोनों ही तीन गुणों से उत्पन्न है इन चीजों को गांठ बांध करके रखना होगा मैं मेरा हित है श्री गौर सुंदर जे गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु इनके चरणों का भजन करने में श्री राधा सुंदर के चरणों का भजन करने में मेरा हित है भगवान के भक्तों का संग करने में कौन से भक्त वो जो भगवान को पूर्णतया समर्पित हैं पूर्णतया समर्पित हैं है ना और प्रेफरेबली जिस लिंग का शरीर हमें मिला है उसी लिंग के शरीर वाले भक्तों का संग करना चाहिए। विपरीत लिंग के शरीर में स्थित भक्तों का संग थोड़ा ना ही करे तो उचित होगा, है ना? क्यों? क्योंकि हम माइक जगत में रहते हैं। इंद्रियां चलाईमान हैं, चंचल हैं। इनकी चंचलता उपस्थित हो सकती है और हम अपने उद्देश्यों से भटक सकते हैं। तो इसलिए गौरांग महाप्रभु ने वैराग्य पर जोर दिया है इसलिए श्रीकृष्ण भगवान ने वैराग्य पर जोर दिया है मन का वैराग्य मन विरक्त रहे तो जब एक भक्त अपने शरीर से दूर रहता है यानी शरीर में रहकर भी उसमें फंसता नहीं है तब उसे अगर कोई शोक का समाचार मिलता है या कोई शोक उसके जीव वो हमेशा के लिए उसमें डूब नहीं पाता, वो निकल पाता है, वो निकल जाता है। और हर्ष का भी सामना करना पड़ता है, तो उसकी खुशी भी दो एक लम्हों की होती है, क्योंकि वो जानता है कि ये सब टेम्परेटरी है, कुछ यहां परमानेंट नहीं है, है ना? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो है, वो बहुत इंटेलिज किस चीज से दुखी है? उनकी हार का, उनकी पीड़ा का, उनके दुखों का अध्ययन करता है। अच्छा, शरीर को बीमारी लगी और ये दुखी हो गया और ये शरीर को ही मैं समझता है। इसलिए रोता रहता है, ये भजन नहीं करता, हम्म? जबकि वही एक भक्त हैं। वो कहता है जैसे प्रभु आपकी इच्छा, क्योंकि वो जा� उसको भगवत प्राप्ति ही होगी या उसको ऐसे शरीर की प्राप्ति होगी जो फिर से भजन कराएगा उससे है ना जिसमें बैठकर वो भजन करेगा हम तो जो भक्त है स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है वो अपने शारीरिक कार्यों को भोगने का भूल कर भी प्रयास नहीं करता वो तो साक्षी बनकर अपनी इंद्रियों को शरीर पालन के सामान और नौकरी एक ऐसा व्यक्ति भी कर रहा है जो भगवान का भजन नहीं करता है अभक्त, लेकिन वो डूबा हुआ है उसमें नौकरी में नौकरी के मामलों में हर चीज में, लेकिन एक भक्त है, वो तो अपने लक्ष्य को सामने रखता है, वो भजन करता है, और अगर कोई कहे कि भाई अब आप, आपकी प्रमोशन की बारी है, आप प्रमो प्रमोशन किसी और को दे दीजिए मुझे हाई पे पैकेज भी नहीं चाहिए जो मिल रहा है मैं उसमें संतुष्ट हूँ क्योंकि प्रमोशन होगा तो और जिम्मेवारियाँ सर पर पड़ेंगी और सब परिणाम को ही प्राप्त होने वाली है अठावन साठ साल की उम्र में तो ये छूट ही जाएगा और फिर बाद में शरीर भी छूट ही जाएगा तो प्राप्� यही दुख का विषय है। जाएगा जरूर, मगर कर्म संस्कार साथ जाएगा, कर्म का बोझ जाएगा, फल भोगने पड़ेंगे, पाप पुण्य रूपी फल तो इसलिए भगवान ने जो श्लोक कहा, उसमें जो आदिरण शब्द है, उससे ये पता चलता है कि जो भक्त है, वो बहुत ही में अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं लगाता ह� तो ये एक कला है, जो सिर्फ एक भक्त जानता है, स्वरूप से दिव्यती जानता है कि इस जगत में, इस शरीर में कैसे बने रहना है, शरीर को कैसे विरक्त रह करके ठीक रखने का प्रयास करना है, ताकि अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, याद